महाभारत आदि पर्व सततमो शतमोध्याय पांडवों का द्रुपद की राजधानी में जाकर कुम्हार के यहाँ रहना स्वयंबर सभा का वर्णन तथा तो धृष्ट दुम्न की घोषणा वैशं पांडवा चंम मुक्ता प्रयाता से पांडवा जन्मे राग्या रा दक्षिण पंचाला द्रुपदेनाभिरक्षितान् वैशं पाण जी कहते हैं जन्मेजय उन ब्राह्मणों के योग कहने पर पांडव लोग उन्हीं के साथ राजा द्रुपद के द्वारा पालित दक्षिण पांचाल देश की ओर चले ततस्ते सो महात्मा शुद्धात्मनम अकलमसम दृशो पांडवा वीरा मुनि द्वैपायनम सदा तदनंतर उन पांडव वीरों को मार्ग में पाप रही शुद्ध चित्त एवं श्रेष्ठ महात्मा द्वैपायन मुनि का दर्शन हुआ तस्में यथाव सत्कार तेन च सतता कथानते दक्ष पांडवों ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्होंने पांडवों का फिर उनमें आवश्यक बातचीत हुई वार्तालाप समाप्त होने पर ब्याजी की आज्ञा ले पांडव पुनः द्रुपद की राजधानी की ओर चल दिए पश्यो रमणीयानी वना चरासी चंत्र बसंत शन जगमुर महारथ महारथी पांडव मार्ग में अनेकानेक रमणीय वन और सरोवर देखते तथा उन उन स्थानों में डेरा डालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए स्वाध्यायत शुचे मधुरा आनुपूर्वेण संचाला पांडुनंदना प्रतिदिन स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले पवित्र मधुर प्रकृति वाले तथा प्रियवादी पाण्डुकुमर इस तरह चलकर क्रमशः पांचा देश में जा पहुँचे ते तो दृष्टि पुर स्क स्क पांडवा कुंभकार से शालायां निवास चक्रेतदा त्रुपद के नगर और उसकी चहार दीवारी को देखकर पांडव ने उस समय एक कुम्हार के घर में अपने रहने की व्यवस्था की तत्र भैक्ष समाज फोर्ब्राह्मणी वृत्तिमाश्रिता समाप्ता था वीरा जज्ञरे ना क्वेन वहाँ ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय लेवे भिक्षा भी भी मांग कर लाते और उसे से निर्वाह करते थे इस प्रकार वहाँ पहुँचे हुए पांडव वीरों को कहीं कोई भी मनुष्य पहचान न सके यज्ञसैन से कामस्तो पांडवाज करीट कृष्णाम दया मृति सरा न च विवृण राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी कि मैं पांडु नंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह करूं, परंतु वे अपने इस मनोभाव को किसी पर प्रकट नहीं करते थे स्वेषण कौंतलो जनमे जय दृढ़म धनुर्णानम कर भारत भरतवंशी जन्मेजय पांचाल नरेश ने कुंती कुमार अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ बनवाया जिसे दूसरा कोई झुका भी न सके यंत्र वह हाय समापेमासण शम राजा लक्ष्यम चकार सह राजा ने एक कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता था उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर का लक्ष्य तैयार कराकर रखवा दिया इसके बाद उन्होंने यह घोषणा करा दी द्रुपद्वाच इदम सजम धनु कृत संजय रे भेष साजक अतिथ्य लक्ष्यम जो बेदा मितिन द्रुपद ने घोषणा की जो वीर इस धनुष पर प्रत्यन्ता चढ़ाकर इन प्रत्युत बाणों को बाणों द्वारा ही यंत्र के छेद से भीतर से इसे लाघ कर लक्ष्य वेद करेगा वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा वह सम्पावाच इतिपद राजा स्वयं ब्रह्म घोषयत तथुत्वा पार्थिवा सर्वे समीज भारत वह सम्पाजी कहते हैं जन्मे जाए उस प्रकार राजा द्रुपद ने जब स्वयं की घोषणा करा दी तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्र होने लगे ऋषि महात्मान न स्वयं दुर्योधन पुरोगाच सको निप बहुत से महात्मा ऋषि मुनि भी स्वयं देखने के लिए आए राजन दुर्योधन आदि कुंशी भी कर्ण के साथ वहाँ आए थे ब्राह्मणाश महामन तथर्चिता राजगणा द्रुपदेना महात्मोपेष्टा मंचेशु काम स्वयंवरम तत पौर्जना सर्वे सागरोस्वराह भिन्न भिन्न देशों से कितने ही महाभाग ब्राह्मणों ने भी पदार्पण किया था महामना राजा द्रुपद ने वहाँ पधारे हुए नरपतियों का भली भांति स्वागत सत्कार एवं सेवा पूजा की तत्पश्चात वे सभी नरेश स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ रखे हुए मंचों पर बैठे उस नगर के समस्त निवासी भी यथास्थान आकर बैठ गए उन सब का कोलाहल क्षुब्ध हुए समुद्र के भयंकर गर्जन के समान सुनाई पड़ता था सिर सुषुमार विसंस्ते पार्थिवागुतरे नगराज भूमि भागे समय सुभे समाजवा भवदे सर्वतो सर्वतोवृत वहाँ की बैठक सुषुमार की आकृति में सजाई गई थी सुषुमार्ग के शिरो भाग में सब राजा अपने अपने मंचों पर बैठे थे नगर में ईशान कोल में सुंदर एवं समतल भूमि पर स्वयं सभा का रंग मंडप सजाया गया था जो सब ओर से सुंदर भवनों द्वारा घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था प्राकार परिकोपे तो द्वार तोरण मंडित वितालन विचित्रेण सर्वतः समित उसके सब ओर चार दीवारी और खाई बनी थी अनेक फाटक और दरवाजे उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे विचित्र चंदोवे से उस सभा भवन को सब ओर से सजाया गया था तुर्यो घत संकीर्ण परारू धूपिता चंदनोदक सिंह त वहाँ सैकड़ों प्रकार के बाजे बज रहे थे बहुमूल्य अगरूधप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी फर्श पर चंदन के जल का छिड़काव किया गया था सब ओर फूलों की मालाएं और हार टंगे थे जिससे वहाँ की शोभा बहुत बढ़ गई थी कैलाश शिखर प्रख्य नभस्तल बिलोभि सर्वतः स्मृत शुभ्रही प्रसाद सुकृतोच उस रग मंडप के चारों ओर कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत रंग के गगनचुंबी महल बने हुए थे सुवर्ण जाल संवित मणिकुट्टिम सुखारोहण पान महासन पर ही छह उन्हें भीतर से सोने के जालीदार पर्दों और झालरों से सजाया गया था फर्श और दीवारों में मणि एवं रत्न जड़े गए थे उत्तम सुखपूर्वक चढ़ने योग्य सीढ़ियाँ बनी थीं बड़े बड़े आसन और बिछावन आदि बिछाए गए थे श्रद्धाम अगरुतम वास्त हंसासुवर बहु भीम आयोजन सुगंध भीम अनेक प्रकार की मालाएं और हार उन भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे अगरू की सुगंध छा रही थी वे हंस और चंद्रमा की किरणों के समान त्वेत दिखाई देते थे उनके भीतर से निकली हुई धूप की सुगंध चारों ओर एक योजन तक फैल रही थी असंबाध सतद्वारोत बहुधातु पिन धांग हिमवक्ष खरे रि उन महलों में सैकड़ों दरवाजे थे उनके भीतर आने जाने के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं थी और वे भांति भांति की सैयाओं तथा आसनों से सुशोभित थे उनकी दीवारों को अनेक प्रकार की धातुओं के रंगों से रंगा गया था राजमहल हिमालय के बहुरंगे शिखरों के समान सुशोभित हो रहे थे तत्र नाना प्रकारे स्पर्धम तदन्योन निषेधो सर्व पार्थिवा उन्हें सतम महले मकानों जा विमानों में जो अनेक प्रकार के बने हुए थे सब राजा लोग परस्पर एक दूसरे से होड़ रखते हुए सुंदर से सुंदर श्रृंगार धारण करके बैठे त्रोपविष्टा दस सुर महासत्व पर्रन राज सिंहा महाभागा कृष्णागुरु विभूषिता महाप्रसादा ब्रह्मण्यान स्वराष्ट्रपरक्षण प्रियान सर्वोक सुकृत कर्म भी सूच मध्येश पराधेश जना कृष्णा दर्शन सिद्धम सर्वत समुपाविशत नगर और जनपद के लोगों ने जब देखा कि उक्त विमानों में बहुत बहुमूल्य मंचों के ऊपर महान बल और पराक्रम से संपन्न परम सौभाग्यशाली काला गुरु से विभूषित महान कृपा प्रसाद से युक्त ब्राह्मण भक्त अपने अपने राष्ट्र के रक्षक और शुभ पुण्य कर्मों के प्रभाव से संपूर्ण जगत के प्रिय श्रेष्ठ नरपतिगण आकर बैठ गए हैं तब राजकुमारी द्रौपदी के दर्शन का लाभ लेने के लिए वे भी सब और सुखपूर्वक जा बैठे ब्राह्मणे स्थे पांडवा पांडवा रिद्धि पांचाल ऋजस् पश्यंत अनुत्तम वे पांडव भी पांचाल नरेश की उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ उन्हीं की पंक्ति में बैठे थे ततः समाजो वृद्धे स राजन प्रधान बहुल शोभितो नट नर्त राजन नगर में बहुत दिनों से लोगों की भीड़ बढ़ रही थी राज समाज के द्वारा प्रचुर धन रत्नों का दान किया जा रहा था बहुतेरे नट और नर्तक अपनी कला दिखाकर उस समाज की शोभा बढ़ा रहे थे वर्तमान समाज तो रमणीय शनि रमणी ये, ये आपृतांगी सुवचना सर्वाभरण भूषिता मालापादा का अवतीर्ण आंगम द्रौपदी भरत सोलवें दिन अत्यंत मनोहर समाज जुटा भरतश्रेष्ठ उसी दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो हाथों में सोने की बनी हुई कामदार जयमाला लिए द्रुपद राजकुमारी उस रंगभूम में उतरी पुरोहित सोमकाना मंत्रविद ब्राह्मण शुचि परिस्त्र जुहावा अग्नि आद्य नब सोमकंशी क्षत्रियों के पवित्र एवं मंत्रज्ञ ब्राह्मण पुरोहित ने अग्निवेदी के चारों ओर कुशा बिछा कर वेदोक्त विधि के अनुसार प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डाली संतर्पय्त्वा ज्वलनम ब्राह्मणा स्वस्ति वार्यामास च वारस सर्वाणी इस प्रकार अग्निदेव को तृप्त करके ब्राह्मणों से स्वस्ति कराकर चारों ओर बजाने वाले सब प्रकार के बाजे बंद करा दिए गए निशब्दे तो कृते तस्म धृष दुम विषा पते कृष्णाप विधिवेघ दुंदुस्म रंग मध्य मेघ गंभीर वाक्य जगा वधु महाराज बाजों के आवाज बंद हो जाने पर जब स्वयंबर सभा में सन्नाटा छा गया तब विधि के अनुसार धृष्ट दुम्न द्रौपदी को सांस लेकर रंग मंडप के बीच में खड़ा हो मेघ और ध्वधुमी के समान स्वर तथा मेघगर्जन के सी गंभीर वाणी में यह अर्थयुक्त उत्तम एवं मधुर वचन बोला इदम धनुर्लक्ष्मी में चाणा शिवंत मे भूपत सिद्रेण यंत्र से समर्पयध्व शरय शीत्योमचरे दशाध यहाँ आए हुए भूपालगण आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने यह धनुष है यह बाण है और यह निशाना है आप लोग आकाश में छोड़े हुए पांच पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को वेध कर गिरा दें ए तन महत्कर्म करोती यो हो बहे कुले न रूपेण बने नुक्त तस् भार् भगनी ममेयम कृष्णा भवित्री नमिषा मृषा भी मैं सच कहता हूँ झूठ नहीं बोलता जो उत्तम कुल सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर यह समान इस महान कार्य कर दिखाएगा आज यह मेरी बहन कृष्णा उसी की धर्म पत्नी होगी तानव मुक्त द्रुपद से पुत्र पश्चाद भगनी मु नाम गोत्रेण च कर्मण चीर्तन भूमिपति समेता यो कहकर द्रुप कुमार धतम ने वहाँ आए हुए राजाओं के नाम गोत्र और पराक्रम का वर्णन करते हुए अपनी बहन द्रौपदी से इस प्रकार कहा महाभारते आदि परमि स्वयं वर धृष्टधम्न वाक्य चतुशी शतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत स्वयं पर्व में धृष्टधुम्न वाक्य विषयक एक सौ चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ